शिव पुराण संहिता विभिन्न पुष्पों अन्नों तथा की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व महात्म बोले नारद जो लक्ष्मी प्राप्त की इच्छा करता हो वह कमल विल्वपत्र सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे ब्रह्मण यदि एक लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होते हैं और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है इसमें संशय नहीं है प्राचीन पुरुषों ने बीस कमलों का एक प्रस्थ बताया है एक सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है एक सहस्त्र सत पत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है सोलह पलों का एक प्रस्थ होता है और दस टंकों का एक पल इस मान से पत्र पुष्प आदि को तोड़ना चाहिए जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है मृत्युंजय मंत्र का जब पांच लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं एक लाख के जब से शरीर की शुद्धि होती है दूसरे लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और पांचवे लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं इसी मंत्र का दस लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह एक लाख गर्भों द्वारा शिव जी का पूजन करे मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए आयु की इच्छा वाला पुरुष एक लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के एक लाख फूलों से पूजा करे लाल जंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है अगस्त के एक लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है यदि तुलसी दल से की पूजा करें तो उपासक को भोग और और और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल सफेद श्वेत कमल के एक लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है जपा अड़हुल के एक लाख पुष्प फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है करवीर के एक लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे जहां रोगों का उच्चारण करने वाले होते हैं बंदुक दुपहिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है इसमें संशय नहीं है अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव शु अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है सेंदुरी या का के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है एक लाख बिल्लोपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है श्रृंगार हर हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं इसमें संशय नहीं है राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं इन फूलों को एक एक लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकते हैं